ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार कल प्रारंभ हुआ पूर्व में लोकपाल सृष्टि बताई गई उससे पहले लोकों की सृष्टि बताई बाद में विराड के अलग अलग अंग रूपी आश्रय कहो या गोलक में कहो तत्त इंद्रियों की अभिव्यक्ति हुई और उन इंद्रिय रूप रूपकरणों के अनुग्राह के रूप में अग्नियादि देवताओं का की भी अभिव्यक्ति हुई उन्हीं इंद्रियों के गोलकों में और उस विराड़ कार्यक्रम संघात से प्रजापति को प्रजापति के पूर्वकृत कर्म उपासना का फल फलानुभव हो रहा है फलोपभोग हो रहा है वह प्रजापति को फलोपभोग हो सके इसलिए ईश्वर ने प्रजापति प्रजापति की जो समी इंद्रियां हैं उनके देवता के रूप में इन अग्नियादि को उनके गोलकों में अभिव्यक्त कर दिया लेकिन उन इंद्रियों के द्वारा लाए गए विषयों से सुख दुखात्मक भोग आदि देवताओं को नहीं होगा वे तो केवल प्रजापति को प्रजापति के किए हुए कर्म उपासना का फलोपभोग कराने के लिए संचालक के रूप में कर्णों के विद्यमान है वहां पर उन्हें को लोकपाल कहा गया अग्नि देवताओं को तो अग्नियादि देवताओं को का भी अपना अपना कर्म तथा उपासना रूप पूर्व साधन है उस साधन का फल उन्हें भी भोगना है इसलिए इन्होंने लोकपाल के रूप में सृष्ट ज्ञादि देवताओं ने अपने उत्पादक जो परमेश्वर हैं उनसे प्रार्थना की कि हमें आयतन दो ये सब आएगा आगे उनके वेष्टि कार्यक्रम संघात की निष्पत्ति अभी तक नहीं बताई गई है लोकपालों का जो कर्म कर्मफलोपभोग होना है उन्हें जिस वेष्टि शरीर में उन वेष्टि शरीरों की उत्पत्ति बताने के लिए यह द्वितीय खंड प्रारंभ हुआ है इसलिए यहां पर ये कहा गया कि ता, ये ता देवता अस्मिन महत् अर्णवे प्रापतन तो इन देवताओं का जब वेष्टि कार्यक्रम संघा तो निष्पन्न होगा तो उसमें इनका आत्माभिमान होगा और अपने अपने पाल्य लोकों में ये मेरे पाल्य हैं मैं इनका पालक हूं ऐसा अभिमान होगा ये मम अभिमान होगा अहम अभिमान होगा यही संसार में इनका पतन है इसका वर्णन किया जा रहा है इसलिए कहा गया कि ता एता देवता सृष्टा अस्विन महत् प्राप्तन, तो महान अर्णव है संसार सागर और इस संसार सागर में इन देवताओं का पतन हुआ अग्या, लोक अग्नियादि देवता जो लोकपाल के रूप में सृष्ट हैं वे इस महान सं, संसार सागर में गिर गई का मतलब संसार अंतपाती उनके अपने अपने कार्यक्रम संघातों में अहमाभिमान और उनके व्यापारों में ममाभिमान आदि करके आसक्त हो गई यही संसार सागर में पतन होना है इस मूल मंत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार भाष्य में कर रहे हैं ता शब्द का अर्थ कर दिया अग्नि देवता और एकता शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया था लोकपालत्वेन संकल्प सृष्टा ये भी देवता का विशेषण है ता ये ता ओ, देवता और ये देवता है प्रापतन क्रिया का क्रिया के कर्ता को बताने वाला पद तो किससे सृष्ट है ये लोकपालत्व रूपे न देवता तो कहा ईश्वर न भाष्य में और अस्मिन इत्यादि का अस्यादवत भाष्य में लिखते हुए टीका में लिखते हुए टीका कारण यह था कि अश्नायादी सृष्टि उपयोगी स्वरूप अज्ञान अज्ञानपूर्वक संसारे ब्रह्मापे पति आसक्तवाभिम तद आह अस्मिन तो इन देवताओं में देवताओं में जो संसार जो ब्रह्मांड रूप है इसमें ब्रह्माणातपाति अपने अपने कार्यक्रम संघातों में जो आसक्त तत्व है तादात्म्य करके दात्म्य रूप से अवस्थित तत्व। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा कि तन मातृत्व तो अभिमान तो तन मात्रत्व तो से लेना उनका अपना जो वेष्टि कार्यक्रम संघात है उस कार्यक्रम संघात ही हम हैं। हमारा इससे अलग कोई दूसरा स्वरूप नहीं है ऐसा अभिमान होने से अभिमान ही तो बंधन का कारण है इसलिए कहा कि यद् बद्धत्व याने बंधन बद्धत्व शब्द का अर्थ होगा तद आह तो अग्नि आदि देवता के बंधन को अश्विन इत्यादि से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अश्विन मोहति अश्विन संसारणवे संसार समुद्रे संसार संसारणवे का अर्थ कर दिया मूल में तो ऐसे है महति अरणवे इसमें अर्णव शब्द का अर्थ कर दिया संसारणव संसार संसार अर्णव का भी अर्थ कर दिया संसार समुद्र अब महति शब्द का अर्थ कर रहे हैं मूल में अर्णव का है न महति इस महती का अर्थ वहां तक है कहा तक मोक्षती जो अंतिम पंक्ति, पंक्ति के ऊपर से द्वितीय पंक्ति में मोक्षतीरे ये एक अंतिम पद है ना वहां तक ये महति शब्द के ही अर्थ को स्पष्ट कर रहे भास्कर भगवान ये संसार सागर महान है उसमें महत्ता क्या है संसार सागर में तो संसार सागर की महत्ता को बताया जा रहा है अविद्या ये महती अविद्या काम कर्म इत्यादि से महती मूल का पद है वो प्रतीक के रूप में ग्रहण किया व्याख्यान के लिए और उसका व्याख्यान शुरू होता अविद्या काम कर्म यहां से इसकी अवतरण टीका है अर्णव सादृश्यम आह अविद्यादि न तो प्रसिद्ध जो सागर है उसके सादृश्य को संसार में बता रहे हैं भगवान भाष्यकार अविद्या काम कर्म इत्यादि से तो अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोद के ये भाष्य में पाठ है जिसका विग्रह टीकाकार ने किया कि अविद्यादि प्रभवम दुखम एवं दुष्प्रवेशन गुण योगे न उदकम इव उदकम यस्मिन ये यस्मिन शब्द से ग्राह्य होगा ये बहुरी समास है ना अन्य पदार्थ संसार सागर संसार सागरे तो प्रसिद्ध बाह्य सागर में जल होता है यहाँ पर भी जल है प्रसिद्ध संसार सागर बाह्य सागर का जो जल है वो दुस्तर होता है उसके अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है लहरें तुरंत बाहर फेंक देती हैं उसके अंदर प्रवेश बड़ा कठिन है ऐसे ही यहां पर संसार सागरगत जल में प्रवेश भी बड़ा दुष्कर है इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि अविद्यादि प्रभवम दुखम एवं दुष्प्रवेशन गुणयोगेन उदकम् न उदकम इव उदकम तो अविद्यादि इसमें आदि शब्द से काम कर्म को लेना भाषा में काम कर्म है ना? टीका में पढ़ रहा हूं मैं तो अविद्यादि प्रभवं दुःखं एवं यहाँ पर अविद्यादि में आदि शब्द से भाष्यस्थ अविद्या के बाद में जो काम और कर्म इन दो शब्दों से बताए हुए पदार्थ हैं आहिक पारलौकिक विषयक कामना और उनको प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म ये काम कर्म है तो अविद्या उभय प्रकार की अविद्या मूल अविद्या और कार्य अविद्या कार्य अविद्या है अध्यास मूल अविद्या है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान स्वरूप का अपने निर्विशेष ब्रह्म रूपता का अज्ञान और अज्ञान के कारण जो कार्यक्रम संघात तो उपलब्ध होता है उसमें में अभिमान और तत्सबंधी में ममाभिमान इसे कहा जाता है कार्य अविद्या उस अभिमान को ये अविद्या शब्द से दोनों लेना है और काम शब्द से विषय तृष्णा संसारांत पाती पदार्थों की कामना और कर्म शब्द से उस कामना से प्रेरित तो होकर के किए गए कर्म ये अविद्यादि शब्द का अर्थ निकलेगा और प्रभव शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न तो अविद्यादि प्रभव अविद्यादि से उत्पन्न हुआ कौन है तो कहते दुखम मूल में है न कि अविद्या अविद्या काम कर्म प्रभव प्रभव दुखोद के इसमें प्रभव यहां तक का विशेषण है दुख का दुख उत्पन्न हुआ है किससे उत्पन्न हुआ है तो अविद्या काम कर्म से तो अविद्या काम कर्म से उत्पन्न हुआ दुख ही उदक के तरह उदक है जल के तरह जल है जिस संसार सागर में उस संसार सागर को कहा गया अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदक का दुख को जल के तरह जल क्यों कह रहे हो तो कहते समुद्र का जल भी जल में भी प्रवेश बड़ा दुष्कर होता है ऐसे इस दुख संसार स, दुख रूपी जल से युक्त तो संसार सागर में भी प्रवेश बड़ा दुष्कर है इसलिए कहते दुष्प्रवेश प्रवेशन गुणे दुष्प्रवेशन रूप गुण प्रसिद्ध सागर के जल का दुख में देख करके उसे उदक के तरह उदक कहा गया यानी गौण प्रयोग है उदक शब्द का दुख के लिए तो ये एक विशेषण हो गया अविद्या काम कर्म प्रभो दुखोद के इसका विग्रह भी टीकाकार ने बता दिया अब दूसरा है तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे ये एक संसार सागर का विशेषण है इसका विग्रह करते हैं टीकाकार तीव्र रोगादयो एवं भयंकर ग्रहा यानी नकरदयो ये तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राह्य का विग्रह होगा तो जो हो तीव्र रोग है दुस्साध्य रोग है उसे तीव्र रोग कहा जाता है कैंसर आदि और ये जो है जरा मृत्यु ये भी बड़े दुख प्रदाय प्रदायक है ना भयंकर है जरा से भी भय होता है मृत्यु से भी भय होता है तो ये तीव्र रोग जरा और मृत्यु ये भयंकर है इसलिए इनमें भयंकरत्व तो गुण रहता है और प्रसिद्ध सागर में रहने वाली नकर आदि ग्रह शब्द का अर्थ कर दिया नकरादि नक्रयाने मगरमच्छ और आदि शब्द से उस और भी जो हिंस्र समुद्री जीव हैं उन्हें लेना और ये जो है जिसमें विद्यमान है तीव्र रोगादि रूप मगरमच्छ आदि जिस संसार सागर में विद्यमान है उस संसार सागर को कहा गया तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राह शब्द से तीसरा विशेषण है अनाद और चौथा है अनंत इसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि की तत्ते के विषय में वो अनादि तो प्रवाह रूप से अनादि हैं इसका व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है इसलिए उसका व्याख्यान नहीं किया टीका में अनंते का व्याख्यान कर रहे हैं कि तत्व ज्ञान तत्व ज्ञानम अंतरे विनाशा भावात अनंत तो तत्व ज्ञान के बिना इस संसार सागर का अंत नहीं हो पाता इसलिए इसे अनंत कहा गया संसार सागर को अब अपारे इसका अर्थ करते हैं अनंत के बाद अज्ञा नाम उत्तरावधि अभावे नपारे यानी विश्राम स्थान निरालंबे अपार शब्द का अर्थ है निरालंब क्यों निरालंब है तो आलंबन होता है विश्राम का स्थान जहां सुविधा से विश्राम कर सके आराम कर सके उसे कहा जाएगा आपका आलंबन और निरालंबन का अर्थ निकलेगा ऐसा विश्राम स्थान जहां नहीं है जिसमें नहीं है वो निरालंब हो जाएगा ते कहते हैं कि अज्ञानाम किसके लिए विश्राम स्थान इस संसार सागर में नहीं है तो कहते हैं अज्ञानाम उत्तर अवधि अभावे न तो अज्ञानी के लिए उत्तर पार संसार सागर का है उत्तर पार यानी दूसरा पार एक यह पार है एक दूसरा पार है यह पार तो है संसार और दूसरा पार है मोक्ष तो अज्ञानी को तो मोक्ष होना नहीं है तो इसलिए कहते हैं अज्ञानाम उत्तर अवधि अभावे तो अज्ञानियों को उत्तर अवधि शब्दित मोक्ष का अभाव होने के कारण अज्ञानी के लिए यह संसार सागर अपार है यानी निरालंब है कोई विश्राम स्थल नहीं है जायस्व म्रियस्व यही अज्ञानी के लिए है आगे हैं अपारे के बाद में निरालंबे निरालंबे का अर्थ कर दिया विश्राम स्थाना भावे निरालंबे अपार्य का तो अर्थ है उत्तर अवधि अभावे न अपार्य निरालंब शब्द का अर्थ निकलेगा विश्राम स्थान बीच में कहीं नहीं है टापू समुद्र में जहां पर 10-20 दिन महीना कुछ रुक करके आराम से रह सके ऐसा कोई स्थान नहीं है इसलिए निरालंब है यह संसार और आगे कहते हैं भाष्य में निरालंबे के बाद में है विषय इंद्रिय जनित सुख लवक्षण लवलक्षण विश्रामे इसका अवतरण है टीका में अलग से समीचीन विश्रामस्थना भावी तदा भसो अस्ती इह के भले ही समीचीन यानि अच्छा सुविधाजनक विश्राम स्थान इस संसार में न हो लेकिन तदा भास तो है तदा भास का मतलब विश्राम स्थान भास तो विश्राम जहां किया जाता है तो विश्राम का अनुभव होने का अर्थ होता है सुखानुभव होना अच्छी तरह से सुविधाजनक विश्राम स्थान मिल जाए तो सुख होता है ना वहां तो समीचीन विश्राम स्थान नहीं है यानी सुख प्रदान करने वाला स्थान संसार में नहीं है देवी तो भी तदा भासो अस्ति तो तदाभास का मतलब सुखाभास विश्राम विश्राम स्थानाभास विश्राम स्थानाभास होने से वहां पर सुखाभास होगा तो सुखाभास बिल्कुल ही न हो तो प्राणियों का जीना ही मुश्किल है इसलिए पहले कहा ना कि को एव अन्यात कह प्राण्यात यदि एश आकाशो आनंदो नस्यात तैत्रीय उपनिषद में आनंद में आया है ना कि यदि आनंद स्वरूप परमात्मा न हो और उसका लेस स्थानीय इंद्रिय विषय जन्य सुख न मिलता हो तो संसार में प्राणी का जीना संभव नहीं होगा आशा पर जीता है ना अभी थोड़ा सुख मिल गया तो हो सकता है इससे अधिक सुख बाद में मिल जाए ऐसी आशा है सुखा भा विषयनी आशा तो तदाभास रहेगा यानी विश्राम स्थानाभास तो संसार में है जहां पर सुखाभास का अनुभव करता है जीव उसे कहा जाएगा विश्राम स्थानाभास प्रकार की आशंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि विषय विषय इंद्रिय जनित सुख लव क्षण विश्रामे तो विषय इंद्रिय से जनित जो सुख यानी विषय इंद्रिय के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो सुख और उस सुख का जो लव यानी एक अंश मात्रा और वो है लक्षण यानी स्वरूप जिसका ऐसा विश्राम स्थान जिस संसार में है उस संसार को कहा गया विषय इंद्रिय जनित सुख क्षण विश्राम ये यहां पर कहा गया इसका विग्रह करके भास्कर भगवान बता रहे हैं टीकाकार बता रहे हैं भाष्य के विषय इंद्रिय जनित इत्यादि पद का विग्रह विषय इंद्रिय जनित रूपो विश्रामो विषयसबंधजितो विश्राम अच्छा शब्दी आगे आगे वाले विशेषण है यहीं तक है तक विषय इंद्रिय जन्य इसो विशेषण का व्याख्यान यानी विग्रह विषय इंद्रिय के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो सुखलेश है सुखा सुखाभास है वही है विश्राम जिस संसार सागर में उसे कहा जाएगा विषय इंद्रिय जनित सुख लव क्षण लक्षण विश्राम संसार सागर अब दूसरा विशेषण है पंच त्रिट मारुत विक्षोभित अनर्थ शत शतर ये सप्तमी है संसारे संसार का विशेषण तो पंच से लेकर के महोरमऊ तक एक पद है इसका विग्रह करते हैं टीकाकार पंचइंद्रिय जो है नेत्रदि तो पंच इंद्रिया नाम यानी चक्षुरादि नाम पंच इंद्रिया नाम। और अर्थ शब्द का अर्थ करते हैं विषय तो अर्थेशु यानि विषयेश पंच इंद्रियों के विषय कौन है स्रोत्रादि पंच इंद्रियों के विषय है शब्दादि इसलिए अर्थ शब्द का अर्थ कर दिया शब्दादिशु या त्रिट त्रिट शब्द का अर्थ है तृष्णा इसलिए आगे कहते हैं त्रिट यानी तृष्णा और सा एव मारुतः और उस विषय तृष्णा को ही कहा गया मारुत मारुत का मतलब है हाँ? मारुत यानी भवर वो तो मरुत शब्द का अर्थ है वायु मारुत मारुत का विकार मरुत का विकार मारुत अरविकार वायु का विकार होता है ये जो समुद्री तूफान आता है 200 200 250 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलती हैं। सम ये तूफान कहलाता है ना मारुत यानी यह तूफान है तो तृष्णा ही क्या है मारुत यानी वो तूफान के तरह तूफान और तूफान से क्या होता है विक्षोभ होता है जब तूफान आता है तो समुद्र की लहरें कई कई मीटर ऊपर उड़ जाती हैं ना और पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं कई कई किलोमीटर तक समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को मालूम है कि गांव के गांव समुद्र में चले जाते हैं तो वो वो है विक्षोभ मारुत से यानी तूफान से हुआ जो विक्षोभ और उस विक्षोभ से उत्थित और उस विक्षोभ के कारण जन्म हुआ किसका अनर्थ यानी दुख का और कितने दुख का होता है कहते हैं अनर्थ शत शत ये उपलक्षण है कई प्रकार के दुखों का जान का नुकसान माल का नुकसान कितने बेघर हो जाते हैं कितनी सड़कें दोबारा बनानी पड़ती हैं बिजली आदि सब एक कई प्रकार के दुख आ जाते हैं न उससे ये यहां पर कहा गया तो इसका विग्रह है कि यात्रीट यानी तृष्णा सा मारुतः तत्कृतो यो विक्षोभ और तत्कृत तत्कृत ही लिखा है ना, तो पूरा है ना एक मारुत के बाद में इसमें आधा तो ही छपा हुआ है होना चाहिए पूरा तत्कृत ऐसा ऐसा है ना टीका में तो तत्कृत तत्कृतो यो विक्षोभ तो उस मारुत से जन्य जो विक्षोभ है तूफान से जन्य जो अव्यवस्था हो गई वो अव्यवस्था विक्षोभ कहलाएगा अंदर का एकदम तीतर भीतर कर देता है ना वो तूफान वो है विक्षोभ और तेना उतानी अनर्थ शतानी और उसके कारण उस विक्षोभ के कारण तूफान ने जो तितरबितर कर दी व्यवस्था उसके कारण सैकड़ो दुख अनर्थ या दुख प्रकट हो जाते हैं और वो विषय संपादना दिना क्लेशा वो अनर्थ शत क्या हो गए तो अनर्थ शता अर्थ कर दिया फिर दोबारा से मकान बनाना पड़ना पड़े सड़कें बनानी पड़नी पड़े बिजली की व्यवस्था करनी पड़े और तूफान में बहे हुए घर की सामग्री की भी व्यवस्था करनी पड़े ये सब अनर्थ शत है इसको कहा जा रहा है अनर्थ शत शब्द से इसलिए उसका अर्थ कर दिया अनर्थ शतानी यानी विषय संपादनादि ना क्लेशा विषय संपादनादि के कारण होने वाले अनेकों क्लेश वे हैं अनर्थ शत अर्थ एवं उर्मयो वे ही उर्मी के तरह उर्मी है यानी बीज बीच में आते ही रहती है ये ये स्विन महा। ये स्विन यहां तक ये हुआ आपका विषय इंद्रिय तो विषय पंच इंद्रिय अर्थ तृण मारुत विक्षोभ उत्तर अनर्थ शत उर्म इसका अर्थ निकला आगे हैं विशेषण का कहां तक है ये तोरवादी अनेक अनेक निरय गा हा हायेत्यादि कूजित उद्भव महारवे यहां तक एक पद है संसार का वर्णन भाष्यकर भगवान कर रहे हैं सागर महान है महान संसार सागर कैसे हैं प्रसिद्ध सागर की समानता दिखा रहे हैं तो इस संसार सागर में ही क्या क्या है दुख के साधन कहते हैं महारौरवादी अनेक निरय हैं निरय कहते हैं नरकों को नरक नरक कहते हैं दुख के साधनों को तो उनके अलग अलग नाम हैं रौरवादी तो महारौरवादी अनेक जो नरक हैं नरक लोक हैं नरक योनिया है और उन यौनियों में जिनका प्रवेश हो गया यानी वो यौनी जिनको प्राप्त हुई ऐसे जीव वे क्या करते हैं तो खुशी के गीत गाते हैं नरक में जाने वाले की क्या करेंगे कराएंगे दुख से तो उनका शब्द जो होता है हा हा ऐसा जैसे किसी को पीटने से वो शब्द करता है ऐसे महारौरवादी अनेक नरक आदि लोक में गए हुए जो जीव हैं वे क्या करते हैं तो हा हा इत्यादि कूजित यानी हा हा इत्यादि शब्द करते हैं और फिर उससे आक्रोशन आक्रोशेन, आक्रोशन उद्भूत महारवे रोते भी हैं आक्रोशन करते हैं तो उससे क्या होता है एक बड़ा शब्द उत्पन्न होता है यानी ध्वनि प्रदूषण इस संसार सागर में बहुत है महारौरव आदि में गए हुए हा हा इत्यादि कह करके फिर बड़े जोर जोर से रोते हैं और उसके कारण भयंकर जो है रव रव होता है महावे रव शब्द का अर्थ है शब्द अंतिम में जो रव है ना उसका अर्थ है रव रव का तो अर्थ है नरक विशेष और केवल रव शब्द का अर्थ है रू शब्द धातु से रव बनता है ना शब्द और शब्द का विशेषण है रव का महा महारव यानी महान शब्द और कहा से हुआ तो उन लोगों के रोने से दुख भोगते समय जो चिल्लाना रोना आदि है उससे उत्पन्न हुआ जो महान शब्द वो है जिसमें जिस, जिस सा, संसार सागर में उसे कहा जाएगा ऐसा संसार सागर महारव रव आदि अनेक निरय हाँ, हा हा इत्यादि कूजित आक्रोशन उद्भव महारवे एक पद है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार महारौरवादये अनेके निरया नरक विशेषा तो महारौरवादी ही अनेक निरय है निरय शब्द का अर्थ कर दिया नरक विशेष है और तदगता नाम गर्भवास तिस्क्रमण बाल्य, बाल्यादयो मरणाता ये अनेके निरया और तदगता नाम यानी नरक विशेष गत जो जीव है प्राणी है उनको क्या होता है तो गर्भवास रूपी एक रो रो होता है नरक होता है और फिर तन निष्क्रमण और गर्भ से निकलते समय भी महान कष्ट होता है जन्म होते समय तो उस समय भी रोता है और बाल्यावस्था में भी अनेकों प्रकार के कहीं चीटी ने काट दिया तो चीटे ने काट दिया बोल भी नहीं सकता बुखार आया या दर्द हो रहा है बोल नहीं सकता तो उसके कारण होने वाले जो दुख है वो बाल्यावस्था तो बाल्यादयो और बीच में भी अनेको दुख है कब तक तो कहते मरणांता ये अनेके निरयानि यानी दुखस्थाना, और निरय है दुख तो इनको न, न, न, निरय यानी नरक क्यों कहा जा रहा कहते दुख के जनक होने के कारण नरक होता है दुख का जनक और तदगता हाँ। दुख जनक तद गांच यानी हा, इत्यादि कूजिता स्वल्प ध्वनय धु, कूजित कहा जाता है पक्षियों का कुंजन कु, होता है कुजन होता है यानी अल्प ध्वनि होती है जो छोटे छोटी चिड़िया गाती है बोलती है तो कुजित होता है और आक्रोश होता है महान शब्द तो आक्रोशनानी यानी महाध्वनय ये हा हा इत्यादि कुजित तथा महाध्वनि और तदउदूत जो महारव और उन कुजित शब्दित अल्पध्वनि से और आक्रोशन शब्दित महाध्वनि से उत्पन्न हुआ जो महान शब्द है वो है जिस संसार सागर में वह संसार सागर उक्त विशेषण वाला होगा महारौरव से लेकर के महारवे तक बताए हुए विशेषण का अर्थ बनेगा आगे है सत्यार्ज हाँ, इसी का महार महारौरवादी अनेक निरयगत ये जो विशेषण है ना इसमें टीकाकार के अनुसार पाठांतर भी है महारौरवादी अनेक निरय ऐसा लिखा है ना उस भाष्य में उसके स्थान पर टीकाकार के अनुसार ऐसा पाठ है कि महापातकादि अनेक निरय इति पाठे तो महा शब्द तो रहेगा रौरव नहीं रहेगा रौरव के स्थान पर पातक शब्द का प्रयोग है तो महा महाव आदि अनेक निरय के जगह ऐसा पढ़ना होगा रौरव शब्द को हटा करके पातक शब्द को तो महा पातक आदि अनेक निरय ऐसा पाठ रहेगा तब उसका अर्थ क्या निकालेंगे तो टीकाकार कहते हैं महा पातक जन्या निरया इति ये अर्थ करना फिर यदि रौरव के जगह पा, पातक शब्द का प्रयोग है तो महापातक जन्य जो अनेक निरय ये अर्थ निकलेगा इतना मात्र अंतर रहेगा पाठ अंतर में अब सत्य इत्यादि का अवतरण है टीका में भूतत्वे तरण मोक्षशास्त्रो इति अस्ति मोक्षास्त्रक्यम आशंक्य तो ये कहते हैं कहा गया तो संसार संसारणवस्य एवं भूतत्वे, तो संसार सागर को एवं भूत मानेंगे ने उक्त विशेषण से युक्त मानेंगे यदि वह अपार हैं, निरालंब हैं, अनंत है उसका अंत नहीं है ऐसा मान लेंगे तब तो संसार का कभी अंत होगा ही नहीं संसार का अंत नहीं होगा संसार सागर को पार करना यानी मुक्त होना संभव ही नहीं होगा तो मोक्ष शास्त्र अनर्थक्यम मोक्ष शास्त्र है ज्ञान कांड वेदों का ज्ञान कांड निष्फल हो जाएगा ज्ञान कांड का अनुबंध चतुष्टय अंत प्रयोजन तो मोक्ष ही माना जाता है ना और वो मोक्ष संभव ही नहीं होगा संसार सागर से तो फिर निष्प्रयोजनत्वात तो जो ज्ञान कांड है वो अनारंभनीय होगा अव्याख्य होगा इस प्रकार की आशंका किसी ने की उसका समाधान करने के लिए कहते हैं अविवेकी नाम तथा विवेकी नाम उपायो अस्ति तत् तो कहते हैं अविवेकी नाम तथा त्वेपी संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं अविवेकी विवेकी अपनी उपाधि को ही अपना स्वरूप समझने वाले अविवेकी आत्मात्मा को अलग अलग न समझने वाले अविवेकी और आत्मात्मा ये अलग अलग हैं, आत्मा दृष्टा ही हैं, दृश्य नहीं हैं, और अनात्मा दृश्य ही हैं, दृष्टा नहीं हैं, अनात्मा जड़ ही हैं, चेतन नहीं और आत्मा चेतन ही है जड़ नहीं ऐसा विवेक जिनको नहीं है वे हो गए अविवेकी प्राणी उनके लिए तो संसार सागर के तरण का कोई उपाय नहीं है संसार सागर को पार करने का कोई उपाय न होने के कारण संसार दुस्तरण हो जाएगा इसलिए ज्ञान अनर्थक के हो जाएगा ज्ञान कांड को अनर्थक माना जाएगा मोक्ष शास्त्र यानी ज्ञान कांड व्यर्थ हो जाएगा उनके दृष्टि में अविवेकी के लेकिन विवेकी जो आत्मात्म विवेकवान है इसीलिए अनात्म पदार्थ के प्रति वैराग्यवान है और समाधि षठ संपत्ति तथा मोक्षा से संपन्न है वो है विवेकी शब्द से ग्राह्य वेदांत का अधिकारी और उस वेदांत के अधिकारी के लिए तो तत्तरण उपायो अस्ति तत्तरण में तत्कार अर्थ है संसार सागर तो संसार सागर को पार करने का उपाय विद्यमान है वो क्या है उसे बताया जा रहा है ज्ञान उड़ूप शब्द से तो सत्य आर्जव दान दया अहिंसा शम दम धृत्यादि आत्मगुण गुण पाथेय पूर्ण ज्ञानो रूपे ये भी संसार सागर का विशेषण है के संसार सागर को पार करने के लिए जा रहा है कोई निकला है तो 20 समुद्र में कोई खाना पीना थोड़ी मिलेगा ये तो नहीं है कि ये संसार सागर को पार करना चाहता है तो मोक्ष होगा उसका आहार सात्विक होगा इसलिए समुद्र जीव समुद्री जीव को मच, पकड़ करके खाएगा तो नहीं वो सात्विक आहार थोड़ी माना जाएगा वो तो वो क्या करेगा साथ में रखेगा पार होने तक के लिए जो हो, खाने की सामग्री चाहिए वह अपने साथ रखेगा अंतरिक्ष यात्री यहीं से खाने पीने की सामग्री ले जाते हैं ना कि वहां खेती हो, थोड़ी होती है जो जो जो आवश्यक है जितने दिन के लिए रहना है उतने दिन के लिए यहीं से उतने दिन खराब न होने वाले भोजन सामग्री को अपने साथ ले जाते हैं ऐसे ही संसार सागर पार करना है तो जितना समय लगे उतने समय के लिए भोजन सामग्री साथ में रखनी पड़ेगी ना वो भोजन सामग्री क्या है उसे पाथे कहा जाता है पथी हितम पाथेयम पथी का मतलब मार्ग में जो हितकर है उसे पाथे कहा जाता है जहां पर रस्ते में नहीं मिलेगा लेकिन भूखा भी नहीं रहा जाएगा तो साथ में लेकर के चलते हैं वो तो क्या क्या यहां पर होगी वो सामग्री पाथे तो सत्य एक सामग्री है दूसरी आरजो सरलता और दान दया अहिंसा क्षम दम धृति यानि धैर्य आदि और धैर्य और आदि शब्द से लेना बाकी जितनी भी आत्मज्ञान अनुकूल साधन संपत्ति बताई गई है गीता के तेरह अध्याय में अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि से बताई बताई गई सामग्री स्थान स्थान पर वेदांत शास्त्र में बताए गए जो आत्मज्ञान अनुकूल साधन उन सब साधनों को कहा जा रहा है पाथे के तरह पाथे इसलिए कहते हैं धृत्यादि आत्मगुण आत्मगुण में मध्यम पद लोपी समाज समझना आत्मज्ञाकूला गुणा इति आत्मगुणः ऐसा आत्मज्ञान के अनुकूल गुण है ये गुण यानी साधन सत्यादि और यही आत्मगुण सत्यादि रूप आत्मज्ञानुकूल साधन ही पाथे के तरह पाथे हैं मोक्ष मार्ग में ये पाथे का काम करते हैं और उस पाथे से पूर्ण जो ज्ञान है ज्ञान होने तक की ये सामग्री हो गई और इन इस सामग्री से हो गया ज्ञान और वो ज्ञान ही है उड़ूप उड़ूप कहा जाता है छोटी नौका को इस ज्ञान रूपी छोटी नौका से ही महान संसार सागर पार किया जाता है उस समय फिर संसार सागर जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है तो रहता ही नहीं उसके लिए सूख जाता है सूखने का अर्थ है बाधित हो जाना और भरा रहना है उसमें सत्यत्व की प्रतीति संसार में सत्यत्व का निश्चय ये संसार सागर का भरा हुआ रहना है और बा का निश्चय संसार के ये संसार का सुखना है फिर उसमें जल रहेगा ही नहीं जल नहीं रहेगा तो चलता चलते चलते चल, चले जाओ तो संसार सागर को पार कर ही लिया इस विशेषण का भी विग्रह करते हैं टीकाकार सत्यादयो ये आत्मगुना यानी एक नंबर टिपने में टिपने कारण आत्मगुणा में मध्यम पद लोपी समास माना कि आत्म ज्ञान अनुना आत्मज्ञानुगुना आत्मगुना अनुगुण शब्द का अर्थ है अनुकूल तो आत्मज्ञान के अनुकूल जो गुण है उन्हें कहा गया आत्मगुण ज्ञान पद का लोप हो गया तो सत्यादयो ये आत्म गुना तथेयम यानि पथि अशनम मार्ग में भोजन सामग्री अशन कार्य भोजन सामग्री और तेना पूर्ण भोजन सामग्री करती क्या है बल देती है भो, भोजन करने से बल शक्ति मिलती है ना ऐसे ये सब सत्यादि रहेंगे तो मोक्ष मार्ग में बल मिलता है वो बलवान साधक माना जाता है और ना आत्मा बलहीने न लभ्य श्रुति कहती है बल रहित तो व्यक्ति आत्मा आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता उसके लिए ये बल प्रदान करने वाली सामग्री है आदि, इसलिए उसे कहा गया पाथे यानी पथि अशनम तेन पूर्णम ज्ञानम एवं उड़ूपम यानि प्लवो यश्मिन और उस पाथे से पूर्ण जो ज्ञान पाथे से निष्पन्न हुआ जो अहम् ब्रह्मास्मि यह बोध यही उड़ूप के तरह उड़ूप है यानी छोटी सी नौका है प्लव है और इससे जो बड़ी बड़ी जो बोटे होती हैं उनसे भी समुद्री जहाज होते हैं उनसे भी पार करना कठिन है जिन जिस संसार सागर को अश्व जी के द्वारा भी पार करना कठिन है ना ये एक ज्ञान से हो जाता है आत्मज्ञान रूपी उड़ूप से ही तो आगे हैं सत्संग सर्व त्याग मार्गे तो सत्संग और सर्व त्याग ही मार्ग है यानी सड़क है इसके लिए इसका भी विग्रह करते हैं टीकाकार तो सत्संगो यानी गुरुपसत्य तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा भी गच्छेद समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ये कहा जाता है ना तो उस दृष्टि से सत्संग शब्द का अर्थ कर दिया गुरु संपत्ति यानी गुरुपसत्य और सर्व त्याग का अर्थ करते हैं संन्यास एष्णात्र का त्याग अर्थाव मार्गो मार्गो लिखा कि मार्गो लिखा हा? मार्गो एक ओकार की मात्रा है कि औकार की द्विवचन है कि एक ह अच्छा तो तावे मार्गो यानी ये जो सत्संग यानी गुरुपसती तथा सन्यास ये दोनों हैं मार्ग जिस संसार सागर में मोक्ष के लिए उस संसार सागर को कहा गया आपके ओ सत्संग सर्व त्याग मार्ग शब्द से इसलिए मार्गो ज्ञानोरूप प्रवृत्ति यस्मिन मोक्षे सती हा तो ज्ञान रूपी जो उड़ूप है छोटी सी नौका है प्लव है उसको चलने के लिए मार्ग चाहिए ना वो मार्ग है गुरूपस और सर्व त्याग इसी मार्ग पर यह ज्ञान रूपी नौका चलती है और ये मोक्ष ये यस् यहाँ तक तो विग्रह हुआ आगे कहते हैं मोक्षे सती पुनः स एव संसाराणवस्पर्शाभारवत तीर ये, ये तस्त अर्णवे ये आगे मोक्ष तीरे इसका ये विग्रह है और संसार सागर का तीर यानी दूसरा पार है मोक्ष और मोक्ष को दूसरा पार इसलिए कहा गया तो कहते हैं मोक्षे सति जब मुक्त हो जाता है तो ये संसार ही आ, संसार का स्पर्श भी नहीं रहता का मतलब बाधित हो जाता है संसार बाधित होने पर स एव तीर वत तीरम उस यानी मोक्ष मोक्ष ही इस संसार सागर का दूसरा तीर है तीर है का मतलब पार है दूसरा पार है ये, ये तस्मिन प्रत्यक्ष सिद्धे अर्णवे पहले अपार कहा यहां पर मोक्ष तीर कहा जा रहा है वो दूसरा पार मोक्ष है लेकिन ज्ञानी के लिए है अज्ञानी के लिए अपार है आगे हैं एक विशेषण और ये तस्मिन महती अर्ण प्राप्तन पतव इसका अर्थ कर दिया कि अत्र पतन नाम आत्मस्वरूप आत्म अज्ञान संसारे अहम अभिमान सकत्व तो इस महान संसार सागर में यह लोकपालेण सृष्ट देवता आसक्त तो हो गई यही उनका पतन है ओम वांग में मनसी